की पवन तो संख्यासी के बाद दोहा य मुन्म बंत करती गिरजहीं ग्रहल्याय बहुर सत ऋष शिव कह जाई सदाऊ माकर सकल सुनाई मदन शिव सुनत सने अरसु सत ऋषि गणि बिहा मन फिर करितब शंभु सुजाना लगी करण रघुनायक ध्यान भारत यसुर भयते कालाज प्रकाश बल तेज विशाला सब लोकलोकपति जीते हये देव सुख संपति रीते जर अमर सो जी तई आ रे सुर परि विधि लड़ाई अब विरंक सन जाई पुकारे देखे विधि देव दुखारे सदसन कहा बुझाएनु निजन तब हो सुत यही जीतरन होय गए थे सप्तषि पार्वती जी के पास गए उनकी परीक्षा ली अंत में सप्तषि पार्वती जी के मन में जो शंकर जी के प्रति प्रेम था उसे संतुष्ट हुए बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको प्रणाम किया कहा कि आप तो जगत जननी हैं भगवान शंकर जी जगत पिता है तो हम आपको प्रणाम करते हैं इस प्रकार से को कहकर के सप्तर्षि जैसा शंकर ने कहा था हिमांचल के घर गए उनके घर जाकर उनसे बताया कि तुम अब जाओ पार्वती जी की तपस्या पूरी हो गई है उनको घर लाओ जिससे उनको शंकर जी की प्राप्ति होगी तो उनको सब समझाया जाकर के तो जाए मुनि हेमवंत पठाये मुनियों ने उन्हें उन सप्तषियों ने उनको हिमंत को हिमबान को जाकर के पार्वती जी के पास भेजा कर लाए और करे पार्वती जी के पास जहां तक कर रहे थे और वहां से उनको ले आए अपने घर ले आए अब देखो इस प्रसंग से पता चलता है कथा इस प्रकार से चलती है कि हम हिमबान वो हो उनका सारा हिमालय पर्वत जितना है सब उनका राज्य है और उसमें किसी एक विशेष स्थान पर उनकी राजधानी है जहाँ पर उनका भवन है और वहां वे वास करते हैं एक ग्रंथ में कहीं पुराण में या कहीं स्थान पर लिखा हुआ है कि हिमाचल का राजधानी या उनका भवन औषध प्रस्थ में था एक स्थान है जहाँ औषध प्रस्थ वैसे आजकल देखें तो बद्रीनाथ जाएं तो गौरीकुंड करके एक नाम स्थान है और वो स्थान वहां पर तो प्रसिद्ध है कि यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ था तो इससे मालूम होता है गौरीकुंड के पास ही या उसी मेंही कहीं पर हिमांचल का दास रहा होगा। है अब चाहे तो ये गौरी कुंड जाए इसे हिमांचल का स्थान जोड़े चाहे प्राणों में हिमांचल का जहाँ पर स्थान बताया गया उसको माने कहीं पर भी तो वहीं पर पार्वती जी का जन्म वहीं पर हुआ लेकिन ज्यादा स्थान को लोकेट करने लगे कि किस स्थान पर यह कहाँ पैदा हुई तो भौतिकता ज्यादा आ जाती है इस भौतिकता की तरफ उतना ध्यान नहीं जाना चाहिए वो भगवान शंकर जी पर परमात्मा है पार्वती जी जगत जन्नी है ये भी याद रखना चाहिए उनके लिए बहुत अधिक स्थान खोजने की कि किस स्थान पर कहाँ पर तो ये तो बुद्धि में जब लौकिकता ज्यादा होती है तब इस प्रकार का खोजना ढूंढना इस प्रकार की प्रवृत्ति बुद्धि में सभी उत्पन्न होती है इसलिए उस तरह उसको महत्व न दे करके ये देखे की हिमालय पर्वत पर हिमांचल का जहाँ स्थान है वहाँ जहाँ कहीं भी है वहाँ पर उनको वो हो ले गए पार्वती जी को वहाँ पर वो जा करके बहुत अधिक घने बनने या अधिक ऊंचे पर्वतों पर जहाँ पर की बर्फाई जबी रहती है उत्तर दिशा में वहाँ पार्वती जी थी वहाँ से जा कर के हिमांचल उनको घर पर ले आए बहुत सब तरह सेवता से इसके बाद शक्कर से जो वो हो वहां से चले गए और कहा पहुंचे शिवपुंच आई शंकर जी के पास पहुंचे शंकर जी के पास जाकर के सब समाचार बताया कि हमने उनकी इस प्रकार की परीक्षा ली और उनको देखा कि उनका आपके चरणों में प्रेम है हिमाचल के पास भी हम गए तो भी कहकर के पार्वती जी को उनके घर भिजवा दिया है कथा और माँ सकल सुनाई इस प्रकार की सारी कथा उनको शंकर जी को बता दी शंकर जी आश्वस्त हो गए की सप्तषि जो कार्य लेकर के गए थे वो सब पूरा हो गया और पार्वती जी का प्रेम वो जड़ है अचल है इस बात की भी परीक्षा हो गई उसमें संशय नहीं है तो भाई मदन से उसने तो सनेहा उन्होंने जब सप्तषियों ने पार्वती जी को उस तेम का कैसी जड़ता बताई नारद जी के प्रतिक्रमा उनके अचल भाव विश्वास उनका माना और फिर किस प्रकार से उन्होंने तपस्या की ये सब जब बात बता दी तब तो शंकर जी प्रसन्न हुए उनको लगा कि हाँ अब पार्वती जी ठीक है उनको संतोष हो गया कि अब सती जैसे पहले सती में जैसे संशय था तर्क बुद्धि उनको बहुत सती के मन में थी और जिसके कारण से परिणाम स्वरूप बहुत दुखी हुई तो उस दुख से शंकर जी जी दुखी थे तो अब कहा अब वो सब दुख उनका दूर हो गया उनको लगा कि सती की बुद्धि अब शुद्ध हो गई है अब बहुत तपस्या उन्होंने की है अब उनको मन में जैसा कि शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए पारमार्थिक बुद्धि होनी चाहिए तो वो सब बुद्धि उनकी आ गई है तो सती के पार्वती के रूप में उनका शुद्ध कन्याला स्वरूप प्राप्त हो जाने से शंकर जी प्रसन्न हो कहा कि हाँ अब ठीक है उनके मन में जो परमार्थ बुद्धि आ गई है अब ऐसे संतुष्ट होकर के अब उसके बाद में ये उन्होंने इन्होने क्या किया सप्त ऋषियों ने हर्ष सत्य गए सप्तषि अपने अपने घर चले गए ये सप्तषियों के घर कहाँ हैं अभी सब तुलसीदास नहीं बताते हैं प्राण को देखो तो उससे पता चलता है इनका सबका विस्तार देखना है तो प्राणों को पढ़ना पड़ता है तुलसीदास तो ने सबका सार संक्षेप दे दिया इसे मालूम होता है की उन दिनों ने ये सप्तृषि हिमालय पर्वत पर ही जहाँ तहाँ दास करते थे हिमांचल ने ऋषियों को ठहरने के लिए स्थान दे दिए थे तो ये सब अपने गुफाओं में शंकर तो जी ने क्या किया के कि मन फिर कर तब संभव बाबा सुजाना अब भगवान शंकर जी ने कहा अब तो ये सब बात होगी अब जब वो सती का जो उनके मन में एक प्रकार का दुख था सती के दुख से जो दुख थे तो समाप्त हो को प्राप्त हो गया उनका ऐसे समझ करके, करके, करके भगवान श्री राम जी उनकी स्त्रदेह है उन्हीं का अपना स्मरण करने लगे ध्यान करने लगे अब ध्यान करने लगे मैने भगवान का ध्यान करने लगे तो समाधि अब देखो जब ये जब व्यक्ति में देहाभिमान इत्यादि नहीं रह जाता परमात्मा के स्मरण करता है तो उससे सहजी परमात्मा भाव के हृदय में प्राप्त हो जाता है और उस अवस्था को कहते समाधि जब उसे संसार के कोई क्लेश का अनुभव नहीं होता नाना का बोध नहीं होता हर्ष विसाद सुख दुख बाह्य संसार का जो है कुछ भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता जो तो अपने आत्मा के आनंद में मगन है ये अवस्था उसे प्राप्त हो जाती है और समय वो समाधि अवस्था है शंकर जी उसी अवस्था में हो गए परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं भगवान का स्मरण आ रहा है उनका आनंद भी प्राप्त हो रहा है उसी में अपने मग्न हैं और अब ये समाधि जैसे पहले सत्तासी की बहुत लंबी समाधि लग गई थी वैसे ही शंकर जी समाधि हो गए समाधि अब उनकी समाधि अपने आप खुलने वाली नहीं तब तो दूसरी समाधि इस प्रकार के शंकर जी की, की प्राप्ति हो गई है वो समय अब ये समाधि कैसे टूटे अब फिर शंकर जी का विवाह पार्वती जी से कैसे हो उसके लिए दूसरे कारण तैयार होने लगे यहाँ ये दिखाते हैं कि देखो जब एक घटना घटती है तो उसके कई तरफ से कई कारण बनते हैं कई ओर से और उसके परिणाम भी जो होते हैं वो अल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं अब इधर तो सती तो शंकर जी को प्राप्त करने के लिए पार्वती होकर के तपस्या होकर के शंकर जी को प्राप्त करने लगे हुए शंकर के मन में ये है कि सती की बुद्धि शुद्ध हो जाए और वो जैसी कि पहले शमशे आलू उनकी बुद्धि है वो सबसे आलू न रह जाए दाल, पेड़ की दाल बिल्कुल इस प्रकार से देखते हैं कई कारण बने एक कारण और बताते हैं कि अब शंकर जी पार्वती जी की जो विवाह होता है उसका एक कारण और बनता है अन्यथा सारी परिस्थितियां अनुकूल बन गई पार्वती जी की तो तपस्या भी पूरी हो गई वो भी अपने घर में है शंकर जी के पास भगवान आए, उन्होंने शंकर जी से कहा कि तुम विवाह कर लेना तो शंकर जी ने भी वो भी स्वीकार कर लिया लेकिन शंकर जी अपने स्थान पर पार्वती जी अपने स्थान पर अब इन दोनों का विवाह कैसे उसका भी कोई कारण होना चाहिए अब अपने आप से कैसे होने सब लगे तो उसके लिए कारण की तैयारी बताते हैं कैसे होती है कहते हैं तारक असुर ते काला उस तो समय तारक नाम का एक असुर पैदा हुआ और भज प्रताप बल तेज विशाला वो बड़ा शक्तिशाली हुआ बड़ी भाव में उसकी बड़ी ताकत थी बड़ा तेजस्वी था बड़ा था और तो कई सब लोग, लोग जीते तो उसने जितने लोक लोकपत सबको जीत लिया और भय देव सब सुख संपत्ति रीते और जितने देवता थे उन सबको भी उसने हरा दिया देवता भी तेजहीन हो गए उनकी संपत्ति सब छीन ली इस प्रकार से तारक ने किया अब देवता लोग बहुत दाखिल हुए <coughs> अगर हमारे सो जीत जाई देवता लोग उससे खूब लड़े उसे लेकिन उनको देवता लोग उनसे जीत नहीं पाए क्यों तू अमर था हारे सुर करीब बिग लड़ाई देवता लोगों ने खूब लड़ाई लड़ी लेकिन वाय लड़ते लड़ते हार गए जीते नहीं। अब योगाओं का कोई बस तारक क्रम नहीं चला अब ये देखो कि ये तारक कसुर कौन है इसकी कथाएं जो है वो पद्म पुराण इत्याद में है शिवपुरायण में भी कथाएं हैं। उसमें भी जो बताया कालिदास का कुमार खंड है उसमें भी इसकी कथाएं हैं। तो बहुत जगह इसकी कथाएं आती है तो उन स्थलों को देखो तो किसी दास जी ने उनको रिपीट नहीं किया इसका क्या तारक ये तारक कौन था तो प्राणों के अनुसार ये है कि प्राचीन काल में कश्यप ऋषि थे और उनके दो पत्नियां थीं एक का नाम था दिखती और दूसरे का नाम था अदिति अदिति से जो पुत्र हुए वो देवता हुए और दिवित्य दे। से जो पुत्र हुए वे दैत्य हुए माने देवता और दानो इन दोनों का पिता एक ही है उन्हीं से सबकी दोनों के पत्र हुए तो ऐसे में देवता और दानो दोनों, दोनों दोनों भाई भाई लेकिन आकस में एक दूसरे के विरोधी देवता जो है दानवों के विरोधी हैं और दानव जो है देवताओं के विरोधी दी हैं द्वित से एक पुत्र हुआ वो भी बड़ा शक्तिशाली था दैत्य स्वभाव का बड़ा द्वित दैत्य दी से ही दैत्य शब्द गया तो दैत्य था बड़ा शक्तिशाली दैत्य पैदा हुआ उसका नाम रखा गया बद्रांग बज्रांग पैदा शक्तिशाली, बज्र के समान उसके सारे अंग थे उसको चाहेंगे फेंक दो मिले तो कहीं कुछ नहीं। कहीं कुछ उसके ऊपर धमाका पत्थर मार दो तो पत्थर टूट जाए उसका कुछ न बढ़े ऐसा बज्रांग पैदा हो लेकिन बद्रांग पैदा हुआ तो उसका स्वभाव पता नहीं कैसे भी पैदा होकर के अच्छा स्वभाव था उसका उसने तपस्या की और तपस्या करके थे जो वो जब ब्रह्मा जी त्याग से उसने वरदान मांगा तो उसने वरदान ये मांगा कि हम हमारा जो है स्वभाव अच्छा बना रहे हमारे स्वभाव जो है गड़बड़ और तो हमारा तपस्या में मन लगा रहे हमारा मन एकाग्र बना रहे और देखो ऐसी बातें उसने जो है वो वरदान में मांगी तब तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया और उसको एक स्त्री भी दे दी कहा कि देखो तुम्हारा जाए उसे विवाह होगा तुम्हें उसके साथ रहो और तुम्हारा स्वभाव ऐसी अच्छा स्वभाव रहेगा फिर तो उससे दोनों से फिर एक पुत्र उत्पन्न उस पुत्र का नाम था तारक तारक जब पैदा हुआ और बड़ा हुआ तब उसे पता लगा कि हमारा वंश जित से चलता है और हमारा दैत्य वंश है तो उसने अपने दैत्य वंश के गौरों की रक्षा करने के लिए उसने तपस्या की अब दैत्य वंश के गौरों की रक्षा है कि जब दैत्य लोग शक्तिशाली हों और देवताओं को पराजित करने पर दैत्य वंश का गौरव है तो फिर उसने तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी से बरदान मांगा कहा कि अब हम किसी के मारे न मरे हम अजर अमर हो जाए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मत तुम हो जाओगे लेकिन कोई भी शरीर भारी संसार में ऐसा नहीं हुआ जो मरे नहीं तुम्हारा भी शरीर है तो शरीर तो तुम्हारा नष्ट हो ही होगा लेकिन जिससे तुम्हें डर हो कि तुम्हें इससे इस तुम्हारा शरीर नष्ट न हो इसके लिए तुम वरदान मान लो तो उसने कहा कि हमें तो जितने शक्तिशाली देवता इत्यादि हम किसी से महारे कोई हमको न मार पा लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात आप कहते हो तो चलो हम ये बात माने देते हैं कि अगर कोई 10-15 दिन का बालक हो वो हमको मारे तो मार दे उसने सोचा वो तो हमें मर ही नहीं चाहे तो, तो हम वैसे ही खा जाएंगे इसलिए कहा 10-15 दिन का कोई बालक शिशु हो वो भले हमें मार दे बाकी और कोई हमको न मार पाएगा कई कई प्राण में ये भी लिखा हुआ है जैसे शिवप्राण में लिखा पद्म प्राण में लिखा जो बालक हो ऐसा हमको वो, मार वो वो हमको भले ही मार दे बाकी कोई न मार पा शिवप्राण में आता है कि उसने कहा कि शंकर जी का जो पुत्र हो वही हमको मार पा और कोई न मार पागो और वो भी पुत्र शिष्य हो छोटा पुत्र बालक हो तभी जो वो हमको मार दे तो मार दे तो मैंने उसमें समझा की शंकर जी के पुत्र होगा ही होगा नहीं वो उन दिनों की बात है जो सती ने शरीर त्याग कर दिया था और शंकर जी अकेले सब जगह घूम रहे थे कहीं कोई पत्नी उनके थी नहीं तो उसने देखा कि बड़ा अच्छा मौका है कि शंकर जी विवाह करेंगे नहीं और उनसे पुत्र होगा नहीं इसलिए यही वरदान मान रहे तो सब मौके का फायदा उठाने के लिए फिर शंकर जी का कार्य चले अगर यही कहते न मार पाओ तो शंकर जी का पुत्र मर ही मार दिया और तुमने शंकर जी के पुत्र ही नहीं कोई और उनकी पत्नी भी नहीं कोई तब उन्होंने कहा भगवान जी ने वैसे कर दिया सजा ऐसा ही होगा और उसके बाद वो तो निर्भर हो गया कि अब हमें कोई भी मार सकता और सब तो देवताओं से तो युद्ध करने लगा देवताओं को पराजित कर दिया पहुंचा जा करके उनके पास इंद्र के पास पहुंचा जा करके और इंद्र को भी हरा दिया और सब देवताओं को उन सबको भी हरा दिया सब इकट्ठे होकर देवताओं से लड़े तो भी नहीं जीत पाए ये लिखा हुआ है कि जब उससे युद्ध हो रहा था तारक का और देवताओं से तो देवता लोग उसके ऊपर आक्रमण करते थे अस्त्र शस्त्र लेकर के तो वो अपने हाथ के पृष्ठ भाग से ऐसे कर देता था तो मानो उसको कहीं कोई जो वो ती तलवार चलाने पड़ते थे हाथ के पृष्ठभाग से उन सबसे जैसे खिलौना कठपुतली हुआ ऐसे कर दिया ऐसी इतनी शक्ति उसमें थी देवता क्या करें ऐसे से कैसे जीत जीतता हूँ <स्थाँगा> तो तो आखिरकार देवता जब बिल्कुल निराश हो गए कोई उपाय नहीं मिला तब तो ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी से कहा भगवान जी क्या हो ये तुम्हारे नहीं मरता ये तो व्यक्ति तो बड़ा शक्तिशाली पैदा हो गया <स्थाँगा> और इंद्र ने ब्रह्मा जी को ही कहा कि भगवान आप ही ने उसको बरदान दे दिया ऐसा कैसा वरदान आपने दे दिया अब ये तो हमें बहुत तकलीफ दे रहा, बहुत रहा था है बहुत रहा है ये हमारे लिए अब आप हमारी रक्षा करो उठाय कोई बताओ तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि भाई हम इसको वरदान दिया है तो हम तो इसको मार नहीं सकते बात यह है कि संसार में सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई एक दिष्का वृक्ष भी लगा दे तो अपने हाथ नहीं काटता इसलिए चाहे भले ही असुर हो चूंकि हमने इसको बरदान दिया है इसलिए हम तो अब इसको मारेंगे नहीं और कोई उपाय करो उसको तो कहा क्या उपाय करें तो कहो कि इसने वरदान मांगा है कि शंकर जी का पुत्र हो उसी से हम मरेंगे इसलिए तुम जाओ ऐसा उपाय करो जिससे कि शंकर जी विवाह करें फिर पुत्र उत्पन्न हो फिर वो इनको मारे तब तक इसके अत्याचार सही कर समय आएगा तब तो उसका ड इस उस प्रकार से मारा जाएगा तब इन देवताओं ने कहा कि शंकर जी तो समाधि लगाए बैठे हैं हुए का देवा करेंगे और तो कैसे करके पुतवार को उत्पत्ति होगी तब तो शंकर जी ने कहा कि देखो तुम्हारे पास जो है देवताओं में से एक काम जो भी है उसको जाकर के भेजो वो शंकर जी की समाधि को भंग करे और तो जो शंकर जी ध्यान से उठेंगे समाधि से भाव से उठेंगे तब हम उनके पास जाएंगे और फिर उनको कहकर के और उधर पार्वती जी के तो यहाँ विवाह की तैयारी करा करके फिर हम उनको दोनों का विवाह करवा देंगे लेकिन इतना काम तो तुम्हें करना पड़ेगा कि शंकर जी ये ध्यानस्थ हैं, उनको ध्यान से उठाना पड़ेगा ये काम तुम्हारा है तो इतनी बात तय हो गई, उसके तो तय हो जाने पर देवता लोग जो वो अब वही आगे कथा ब्रह्मा जी वाली कथा जो वो आगे कहते हैं कि तब ग्रंथ समझाए पुकारे तब देवता लोग ब्रह्मा जी से जा पुकारे मैंने उनसे जा करके शिकायत की प्रार्थना की पुकार करना जोहार करना उनसे ये कहना है की भगवान हम आपकी शरण में आए हैं और हमारी रक्षा करे नहीं तो ये तारक शब्द है वो तो बहुत बेहाल हमको सबको वो बहुत परेशान किए हुए है देखे सब देव दुखारे ब्रह्मा जी ने भी देखा की देवता जी तो बहुत दुखी है मैंने कम दुखी नहीं बहुत दुखी है कि मैंने ऐसे अखारक समय थोड़ा बहुत उनको परेशान किया होता तो कहते का ऐसे तो दुनिया में रहता ही जाने है लेकिन जब उसने इतना ज्यादा दुखी देखा ब्रह्मा जी ने कि अभी इनका उसके दुख का निवारण जरूर होना चाहिए तब ब्रह्मा तो जी ने उनको उपाय बताया कहा कि सबसन कहा बुझाए विधि धन दिन धन कब हो सबको समझा करके ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इसमें साक्षर का दर्द कभी होगा कि शुक्र शम्भू सत जीत रमस जब शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुआ पुत्र उत्पन्न होगा तो वही इससे जब युद्ध करेगा तब तो इसको जीत पाएगा तब ये मरेगा नहीं तो ये मरेगा नहीं इसलिए शंकर जी के विवाह करने की व्यवस्था वैसे इसमें इस दोहे में शुक्र सम्भूत सत कर के ये भी जनाया की तो वैसे तो गणेश जी भी शंकर जी के पुत्र है लेकिन वो शुक्र शब्द शुक्र सम्भूत नहीं है उनकी कथा अलग है किस प्रकार से पैदा हुए पार्वती जी ने अपने पटोबल से अपने आप से उनको गणेश जी को पैदा कर दिया था शंकर जी को पता भी नहीं था कि गणेश जी पैदा हो गए हैं उनका परिचय नहीं बाद में मालूम हुआ कि पार्वती तो जी के पुत्र हैं। इसलिए गणेश जी के मारे नहीं मर सकते थे ये कहा कि देखो इनका विवाह कराओ और जब विवाह से जब ये इनके शंकर जी का जो पुत्र होगा उससे जो उससे ही उस शंकर जी के पुत्र शाम कार्तिके कार्तिकेय है कार्तिकीर कहलाते हैं वो इसीलिए शंकर जी के शुक्र सम्मूत होने के कारण तो कार्तिकीर यह स्वामी कार्तिकीय वो जब पैदा हुए तब उनसे तारक असुर मारा गया अंत में ये कथा जो समाप्त होगी तब तारक के उत्पन्न होने की सूचना तुलसीदास तो जी देंगे अभी विवाह की कथा चलेगी विवाह होगा पार्वती शंकर जी का जब विवाह कैलाश पर्वत होंगे तो कथा का उपसंहार भी इसी से उनका होगा कारकाशु होने से और कारकाशु मारने से स्वामी जो है स्वामी कार्तिकेय गणेश जी इनके उत्पन्न होने से कथा शुरू होगी मुहर कहा सुने पाई कोई ईश्वर सुनकर सहाय सती जो तजी दक्ष देहा जन्मी जा ही मान चल गया तेह तपतीन पीन शंभुपतिलागे शिव समाधि बैठे सब त्यागी जदपि यहाय असमंजस भारी तदपि बात एक सुनऊ हमारी अठव काम जाए शिव पाहींही करोभ शंकर मन माही अब हम जाए से मैं फिर न आई विवाह बरियाई यही विधि भले देव ही देवहित तो होयी मत यतिक सबकोयी अस्तुत सुरन की नेतु प्रगत विषम जग केतु सुरन कहीन जिवपति सब सुनी की निचार चंद विरोध न कुशल मोहि मोही बार हर श्या राम चंद्र की जय पवन सुख मान की जयो तो भै सब संतन की जय मोर कहा सुन हो उपाय ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो हम जैसा बताते हैं वैसा उपाय करो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी तो ये ईश्वर करे सहाई और वो समस्या का समाधान भी होगा ईश्वर करे सहाई पर ईश्वर का कर सहायता करेगा तो अब देखो इस प्रकार की व्यवस्था ऐसे चलती है कि ईश्वर भी सहायता करता है लेकिन पुरुषार्थ भी करना पड़ता है तो दोनों के लिए शास्त्र सम्मत देते हैं व्यक्ति पुरुषार्थ करे लेकिन ये न माने कि सारा तो जो कुछ हो रहा है सब हमारे पुरुषार्थ से ही हो जाता है वो तो ईश्वर का भी एक विश्व विधान चलता है उसके अंतर्गत अगर वो बात उसका प्रयास आता है तो फिर तो तो तो ईश्वर उसकी सहायता करते हैं और वो काम भी हो जाता है और अगर परिस्थितियाँ विपरीत हुई ईश्वर का जो विश्वविधान चल रहा है उसके विपरीत को व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा होगा तो उसका पुरुषार्थ काम नहीं करेगा पुरुषार्थ करते हुए भी उसका फल उसे देखने में नहीं आएगा पुरुषार्थ सदाही एक समान फल देता हो ऐसा नहीं है इसलिए ये कहते हैं कि पुरुषार्थ भी करो और ये भी प्रतीक्षा करो कि परमात्मा उसमें सहायक होगा ये बात भी उसी प्रकार से है जैसे कि गीता के अठारवें अध्याय में भगवान कहते हैं किसी के किसी कर्म के फल में पांच हेतु होते हैं उसमें एक प्रयास भी है वैसे तो शनि चाहिए इंद्रिया चाहिए सब उपकरण चाहिए तब कोई कार्य संपादित हो लेकिन उसके साथ साथ एक तो प्रयास भी होना चाहिए और तो उस प्रयास के साथ में एक जो है वो हो ईश्वर का तत्व तो जो है वो भी पांचवा तत्व तो ईश्वर भी होना चाहिए वो भी उसमें सहायक हो तब तो उस कर्म का फल प्राप्त होता है ये बात बराबर ध्यान में रखनी चाहिए ऐसा ध्यान में रखेगा तो व्यक्ति को निराश नहीं होना पड़ेगा नहीं तो बहुत बार व्यक्ति अपना प्रयास करता है फल प्राप्त नहीं होता तो आया करने लगता hmm. कैसा देखो हमने इतना प्रयास किया और कुछ फल नहीं निकला अब एक हो गया ऐसे करने से क्या फायदा ऐसे करने से क्या फायदा हमने बहुत देखा है चाहे क्या करो लेकिन फल नहीं हो तो ऐसे लोग अपने अधूरे ज्ञान के कारण से भड़बड़ाते बड़बड़ाते रहते हैं और उनको शांति नहीं मिलती लेकिन व्यवस्था किस प्रकार की है सारे विश्व में उस नियम को अगर ध्यान में रखे तो इसमें कोई चिंतित होने के कारण या दुखी होने का कोई कारण नहीं है सब सम, समस्या सबका है लेकिन समय से सब काम होते हैं व्यवस्था जब होती जिस प्रकार से जब जो होना होता है उस प्रकार से होता है लेकिन जो बात जब जैसे समय से हो ईश्वर की इच्छा से जब होनी होगी तब होगी इसके लिए कोई पुरुषार्थहीन होकर के बैठा रहे तो ये भी बहुत गलत बात है पुरुषार्थहीन नहीं बैठना चाहिए व्यक्ति को अपना प्रयास भी करते रहना चाहिए लेकिन प्रयास करते हुए अपने धैर्य भी रखना चाहिए कि किसी को प्रयास करते हुए सीधे फल होता दिखाई देता है और किसी को प्रयास करते बरसों लग जाते हैं तब फल प्राप्त होता है इसलिए उसमें भी निराश नहीं होना चाहिए हर व्यक्ति की अलग अलग व्यवस्था उसके कारण से है कोई कहे इसमें कोई नियम नहीं है नियम सड़ है लेकिन वो सब नियमों को हर कोई व्यक्ति जानता नहीं है उसकी बुद्धि में सब नियम नहीं आ सकते दिखाई भी नहीं देते हैं इसलिए उसके कारण से व्यक्ति समझता है यह तो कोई नियम नहीं है यह इतने जटिल नियम है कि हम समझ नहीं सकते इसलिए व्यक्ति को शांत होकर के जो उसके बस में है उसको करते रहना चाहिए परमात्मा की बात या ईश्वर की बात इसलिए भी कहते हैं कि पुरुषार्थ करते हुए ईश्वर का स्मरण भी करते रहना चाहिए जैसे गीता में भगवान ने कह दिया माम अनुस्मर युद्धचय ये सूत्र हुआ माम अनुस्मर मुझको याद करते रहो और युद्ध चये और अपने तुम्हारा कर्तव्य कर्म युद्ध है तो युद्ध करते तुर ऐसे संसार में व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य कर्म करता रहे पुरुषार्थ करता रहे और भगवान का स्मरण करता रहे ये जीवन का रूप हुआ यही देवताओं के लिए भी ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार के समझा दिया कि मोर कहा सुन करो उपायी उपाय करो मन करो और ईश्वर करो कहा जानते हो सती थी। सती थी ने जो वो अपने दक्ष के के पिता के घर में अपना शरीर त्याग कर दिया था तो जन्मी जाए वे के घर उन्होंने जन्म लिया है तो ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो विवाह शंकर जी का कैसे हो और कैसे उनका पुत्र हो तो पार्वती जी का जन्म हो चुका है और तेरह तपकी पत लागी और उन्होंने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या भी की और तपस्या करते करते उनको आकाशवाणी भी हुई तपस्या उनकी पूरी भी हो गई और उनके पिता उनको अपने घर भी ले गए माने अब बात देखो यहाँ तक तो बात पूरी हो चुकी है लेकिन अब एक बीच में आपत्ति क्या है तो ये है कि सिर्फ समाधि बैठे सब त्यागी बस शंकर जी जो है वो हो सब कुछ भूल करके समाधि में भगवान का ध्यान करने में बैठे हुए हैं बस ये एक मात्र समस्या है बीच में और बाकी तो सब शंकर जी के विवाह की तैयारी सब है ही है सब तरफ से सब बात पूरी है इसलिए क्या करना है कि शंकर जी की समाधि भंग हो तब पार्वती जी का विवाह हो तब आगे की कथा प्रारंभ हो और तुम्हारी समस्या का समाधान तभी होगा तब तो कहते हैं ब्रह्मा जी के जदप आए असमंजस भारी तदपे बात एक सुनो हमारी अब असमंजस की बात तो है अब शंकर जी की समाधि को कौन भंग करे ये बड़ी कठिन काम बात ही है और शंकर जी के समाधि पता नहीं जब तक तुम लगी रहे हजार वर्ष दो तो हजार वर्ष बर्स कितने वर्षो तक लगी रहे और तब तक तुम्हें ये परेशान करता रहे तो तुम उसी प्रकार दुखी होते रहो इसलिए समाज भंग होनी आवश्यक है और समाज भंग होती है तो भी असमंजस की बात जो शंकर जी की समाज को भंग करे उसकी कोई कुशल नहीं ये भी असमंजस की बात है तो कहते पटवो काम जाए से वो काम ये करो कि तुम जो काम को दे वो शंकर जी के पास भेजो और वो करे छोब शंकर मन माही वो शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे क्षोभ माने विक्षेप उत्पन्न करे मन में एजिटेशन उत्पन्न करे डिस्टर्बेंस पैदा करे अब देखो यहाँ से ये शास्त्र जो है शंकर जी की कथा तो सुना रहा है लेकिन ये भी बताता है कि देखो काम के मान कामना इच्छाएं कामना नाना प्रकार के अनेक प्रकार की कामनाएं हैं और सब काम शब्द से संस्कृत में बोली जाती है तो ये कामनाएं क्या करती हैं जब उत्पन्न होती हैं मन में आती हैं तो मन में विक्षेप उत्पन्न करती है क्षोभ उत्पन्न करती है यदि कामना उत्पन्न न हो तो मन में कोई छो उत्पन्न न हो मन में क्षो उत्पन्न न हो तो मन बिल्कुल तरंग रहे तो शांति रहे अब देखो जैसे एक सरोवर है एक सरोवर का जल अपने आप में तो शांत रहता ही है लेकिन हवा चलने लगती है तो लहरें उठने लगती है तो जोर की हवा चलने लगे तो जोर जोर जो लहरें उठने लगे आंधी तूफान चलने लगे तो पानी में खनवली मच जाए तो इस तरह से जैसे जल के ऊपर वायु का प्रभाव प्रकाश में तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे ही अपने अंतर में जो चेतन शक्ति है तो उसमें जब वो तमुग्जुगों के कारण से आंधी उठती है तो वो हो उत्पन्न करती है क्षोभ उत्पन्न करती है और कामना के रूप में आती मन में कामना उत्पन्न करके मन में क्षोभ उत्पन्न करे तो मन डिस्टर्ब हो जाता है चाहित हो जाता है खलबली मच जाती है मन में तो मन में अशांति उत्पन्न होना खलबली उत्पन्न होना क्षोभ उत्पन्न होने का सीधा कारण क्या है? है कामना कामना का कारण क्या है कारण शरीर का रजोगु यदि रजोगुनी स्वभाव है तो व्यक्ति के अंदर जो वो कामना उत्पन्न अब में रजोगुनी स्वभाव है कि नहीं है ये कैसे पता चले अपने कारण शरीर में कोई व्यक्ति रजोगुनी स्वभाव का है या सत्योगी स्वभाव का है तो अपने आप को जानना चाहे तो कैसे जाने अब इसके सब साथ में संविधान है बार बार जगह जगह प्रसंग आते रहते हैं उनको देखते रहते हैं उनको काम ये क्रोध रजोगुण समुद्भवा गीता की बात याद रखो कि रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं अगर काम का उत्पन्न होते हुए मन में दिखाई दे तो वो तो व्यक्ति को दिखाई देते हैं लेकिन रजोगुण है या नहीं पता नहीं लग जैसे सब लोग शाम के समय बैठे हो अब किसी के मन में रजोगुण या तमोगुण तो है कि नहीं है अब क्या दिखाई दे पता लगे इस समय वो अपने बिल्कुल इनएक्टिव होकर के बैठा हुआ है तो पता नहीं चले लेकिन जब वो अपना एक्टिव हो और मन में कामनाएं उत्पन्न हो और फिर मन में क्रोधाद्य उत्पन्न हो लोग भाग उत्पन्न हो तो समझ जाना चाहिए अरे वे रजोगुण है इसी के कारण से सब बातें आ रही है अपने अपने आप ही समझा चाहिए कि दूसरे को जाने की जरूरत हो अपने आप से सायंकाल शांति के स्थान में बैठकर के विचार करें कि क्रोधाया आज के नहीं आया कि यहां आया आज क्रोध आया इसके माने क्या है क्यों तो आया क्रोध तो क्या कहेंगे क्रोध तो इसलिए आया कि अमुख व्यक्ति ने मुझसे ऐसे बोल दिया हम उससे कभी ऐसे आशा नहीं करते थे कि ऐसे बोल देगा इसलिए क्रोध आ गया ये तो संसारी लोगों की बात है अध्यात्म शास्त्र कहता है कि ऐसे विचार मत करो ऐसे विचार करो कि हमारे मन में क्रोध आ गया इसके माने रजोगुण विद्यमान है अभी उससे हमारा छुटकारा नहीं हुआ अगर रजोगुण न होता तो कोई व्यक्ति कैसी भी बोलता कैसी भी रहता हमारे मन में क्रोध तो आने की आवश्यकता नहीं थी क्रोध तो जो आता है रजोगों के कारण आता है किसी व्यक्ति बाहरी वस्तु परिस्थिति या व्यक्ति के कारण नहीं आता मन में कामना उत्पन्न होगी अरे एक हाथ साथ जब इतनी बढ़िया चीज दिखाई देगी तो कामना क्यों उत्पन्न होगी तो वस्तुओं के कामने कारण से कामना उत्पन्न नहीं होती कामना जो उत्पन्न होती है व्यक्ति के रजुग के कारण उत्पन्न होती है <kuh> इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए कि तो यहाँ जो प्रसंग है ये तो रजुग के संबंध में तो तुलसी रात नहीं बोल रहे हैं वो तो ज्यादा गहरी बात है इसलिए वहां तक की बात यहाँ नहीं कहते हैं आगे चल करके कहीं उत्तरकांड बताएंगे चल करके <kuh> यहाँ इतना ही कहते हैं कि देखो मन की दो अवस्थाएं है एक शांत मन की अवस्था एक अशांत मन की अवस्था जब शांत मन होता है तो उसे समाधि कहते हैं और जब कामनाएं उत्पन्न होती मन में क्षोभ उत्पन्न होता है तो समाधि भंग हो जाती है और कामना से ग्रसित होकर के मन बाई जगत में देखने लगता है वस्तुओं को देखने लगता है उनकी तरफ चल पड़ता है तो उनको प्राप्त करने में प्रयास में लग जाता है ये दो अवस्थाएं मन की है जब मन में क्षोभ उत्पन्न होता है कामना उत्पन्न होती है तो उसी के कारण से क्रोध इत्यादि दुख रूप उत्पन्न होते हैं नाना प्रकार के दुख खुशी उत्पन्न हो जाते हैं जब मन शांत होता है तब व्यक्ति को आनंदानुभूति होती है कोई कहे कि मन में छो उत्पन्न होता है अशांति होती है तो क्या खराब है, है? वो, जब शांति होगी तभी तो हम कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे भागेंगे दौड़ेंगे, कुछ काम करेंगे ये संसारी लोगों का विचार है लेकिन अध्यात्म शास्त्र कहता है कि कामना उत्पन्न होगी तो उससे दुख होगा कामना उत्पन्न हुई क्षोभ उत्पन्न हुआ उसी समय से दुख प्रारंभ हो गया प्रयास करेगा वस्तु के अप्राप्त वस्तु के प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो भी दुख होगा वस्तु प्राप्त होगी तो उसे क्षणिक लगेगा कि जैसे वस्तु प्राप्त हो गई तो उसे सुख प्रतीत होगा लेकिन वो भी ध्यान उस वस्तु के प्राप्त होने के साथ भी उसकी रक्षा इत्यादि का प्रश्न बना ही रहेगा और चिंता बनी ही रहेगी तब भी दुख रहेगा और प्राप्त वस्तु दस दिन होगी उसका जब नाश होगी तब भी दुख होगा इसलिए ये कामना से उत्पन्न होने वाले कामना पदार्थ की जब तक कामना करते हैं अप्राप्त रहती है तब प्राप्त होती है तब प्राप्त होने के बाद नष्ट हो जाती है तब हर समय मन अशांत ही रहता है दुखी ही रहता रहता है ये मनोविज्ञान भारतीय मनोविज्ञान है इस प्रकार के व्यक्ति अपने दुख का कारण समझे जब तक मन अशांत रहेगा व्यक्ति दुखी अवश्य रहेगा मन शांत रहे कोई सुखी रहे ये तो प्रकृति वृद्ध बात है ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता इसलिए सुख चाहता है व्यक्ति तो मन को शांत रखना पड़ेगा शांत रखना पड़ेगा तो क्या हो शांत तभी होगा जबकि मन में कामना न हो कामना तब नहीं होगी जबकि रजोगुणी न हो रजोगुणी स्वभाव व्यक्ति का न हो तब उसकी कामनाओं से छुटकारा हो तो प्रयास पूर्वक अपनी कामनाओं से बचने का कोशिश करनी चाहिए और कामनाओं को जबरदस्ती करके श्रमिक तो नहीं किया जा सकता जैसे आंधी तूफान चलती है तो आप यह तो नहीं कर सकते कि आंधी तूफान चले तो कोई आप उसमें टक्कर लगा दो कोई हाथ लगा दो तो आंधी तूफान न चले वो तो चलेगा चलेगा बंगाल की खाड़ी में तूफान उत्पन्न होता है सरकार को मालूम हो जाता है की जो तूफान आ रहा है और इतने किलोमीटर की रफ्तार से समुद्र के ऊपर सरसर करता हुआ बढ़ता चला आ रहा है बड़ी बड़ी लहरें लट रही है सम्मान हो जाता है रेडियो में भी आ जाएगा टेलीविजन में भी आ जाएगा सब बातें हो जाएगी लेकिन ये चिल्लाते रहते हैं कि भाई तट से छोड़ छोड़ करके भागो वहां से ये नहीं कोई करता है कि हम उसमें जाकर के हाथ लगा दे तूफान तो तूफान न उठे रोक लो उसको अगर वो तट के रहने वाले कहें तो मिश्रा बताते वो तूफान आ तूफान आ रहा है तो रोक क्यों नहीं देते वहां पर तो क्यों नहीं रोक देते क्यों तू अपने बस की बात बनी इसी प्रकार से यदि रजोगुण है उसके कारण से कामनाएं उत्पन्न होती हैं तो उत्पन्न होगी क्रोध आना है तो क्रोध आएगा दुख होना है तो दुख होगा उसको तो रोक नहीं सकते अब रोक नहीं सकते तो उसके माना लाइलाज मर्ग है ऐसो बात नहीं है अब उपाय ये है कि रजोगुण को दूर करो जो इन कामनाओं के तो उत्पन्न होने का मूल कारण है रजोगुण है रजोगुणों को दूर करो तो जितनी भी साधनाएं हैं वो सब इसी रजोगुणों को ही दूर करने के लिए सब साधना है धर्म का मार्ग है निष्काम करने योग है उपासना है भगवान का नाम जपो ध्यान करो पूजा करो उपासना करो ये सब किस लिए रजोगुण शांत हो सब जितने नाना प्रकार के जितने भी उपाय पता लगाए ऋषियों मुनों ने करके देखे और इनका प्रभाव रजोगुण के ऊपर पड़ता है उसको शांत करने वाला बनता है ये तो उसी को उन्होंने बताया कि और लोग भी इसी प्रकार से करेंगे तो उनका उन शांत होगा और उसके शांत होने से मन में कामना आदि उत्पन्न नहीं होगी राग आदि उत्पन्न नहीं होंगे मन शांत रहेगा सुखी रहेगा शांत और सुख ये सब रहेगा अब देखो ये जो है कामना जो है साधारण संसारी व्यक्तियों की तो तो बात ही क्या यहाँ ये दिखा देते हैं कि शंकर जी जैसे लोगों में भी उनके भी मन में ये काम अगर शिक्षक उत्पन्न कर दे तो वहां पर भी क्रोध उत्पन्न हो जाए इसलिए संसारी व्यक्तियों को तो अभिमान करने नहीं चाहिए कि हमें कोई काम नहीं है हमें कोई कामना नहीं है इस प्रकार का क्या अभिमान करना नारद जी की आगे कथा आएगी नारद जी का अभिमान हो गया हाँ कि देखो मुझे कोई कामना नहीं मुझे कोई क्रोध नहीं आता इस प्रकार का अभिमान व्यक्ति का इस बात के अभिमान भी इस बात की सूचना है कि इसके माने भले ही तुम समझ की कामना और क्रोध आदि नहीं है लेकिन वो है अवश्य आगे चढ़ करके पता लग गया नारद जी में समित भाव से दमित भाव में विद्यमान थे बाद में उ आए नारद जी के काम क्रोध की जो कथा है वो एक होता है सप्रेशन और एक होता है सबलिनेशन स्वामी जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या करके समझा दिया शास्त्र यही कहते हैं इनका जो नारद जी का था जब वो काम क्रोध का सप्रेशन था सप्रेशन होने के कारण से तत्काल तो उनको लगा कि हमें कोई काम क्रोध तो आधी नहीं है लेकिन भगवान ने जब उनकी नारद जी की प्रशंसा की कि भाई नारद जी तुम्हारे क्या कहने तुम तो बड़े देवर्षि हो तुम्हारे भक्त हो तुमको काम क्रोध कैसे हो सकते हैं तो जैसी उनकी प्रशंसा की बस उनका अहंकार उत्पन्न हो गया और अहंकार उत्पन्न हो गया तो बाद में देखते हैं जैसी अनुकूल प्रस्तुतियां प्राप्त हुई वैसी उनका काम क्रोध तो इतना ज्यादा प्रचंड हो करके निकला कि कुछ कहने को नहीं तो भगवान ने इस प्रकार की युक्ति रची कि नारद जी के अंदर जो काम और क्रोध सफ्रेष्ठ रूप में है इनका रेशन हो ये निकले प्रकट और प्रकट होने के बाद फिर भगवान ने कह दिया कि अब देखो वो सब निकल गए सब अब तुमको तुम्हारा रिजोगों की समाप्त अब तुमको न कभी काम होगा न कभी क्रोध होगा न कभी कोई विकार तुमको अब नहीं आएंगे जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास साथ खुड़िया जरा से दवा दे दो डॉक्टर ने दवा दे दी और उसने जैसी दवा खाई तो शरीर भर में पचास पुड़िया निकलाई और एक हाथ रिएक्शन करके दवा डॉक्टर साहब आपने क्या दवा दे डॉक्टर कहता कि बस अब तुम्हारे पुड़िया नहीं होंगी अब दस बार पुड़िया नहीं होंगी तुम जाओ अब इसके बाद में तुम्हारा प्राक दवा खाओ सब तुम्हारी जाएंगे ये ठीक होंगे अब कभी पुड़िया नहीं बस ऐसे ही दवा है ये जो दवा जो है वो हो ये सब सब व्यक्ति के अंदर काम के विकार भरे होते हैं और बजुर्गो जब तक रहता है तब तक मवाद की तरह से काम करता रहता है अपने अंदर सलाम गलाम पैदा होती रहती है और ये क्रोध क्या है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की दुर्गंध है जैसे थोड़ा खुंसी सड़ गई हो तो दुर्गंध उत्पन्न हो ऐसी क्रोधाधि दुर्व्यवहार कटवचन ये वचन, सब व्यक्ति के व्यक्तित्व की दुर्गंध है सराम है उसका व्यक्तित्व जो है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है उसके ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होने में दुर्गंध लगेगी अच्छा नहीं लगेगा उसके पास खड़े होने में बैठने में जी होगा कि भागो से अलग रहो बात मत करो जैसे कहीं बदबू आ रही होगी तो वहां से व्यक्ति खड़ा नहीं होगा नाक दबा करके भागेगा ऐसे लोग व्यक्तियों से नाक दबा करके भागते हैं उसके पास नहीं बैठना चाहते ये क्या हो गया है ये व्यक्तित्व तो सड़ गया है आंतरिक रूप से व्यवहार में दुर्गंध दिखाई देती है तो ये सबका इसका उपचार होना चाहिए तो शास्त्र और गुरु इसके उपचार हैं उसको माने और उस उपचार को करे तब है अब शास्त्र ने जैसे बता दिया कि देखो भगवान का नाम स्मरण करो नाम जपो